पूर्व विश्विराजर ऐक्य अन सुसुप्ताव्याण्य अवेदम अनुक्त अभेद वक्तव्यपन विश्व और विराट व्यक्तिस्थूलाभि विश्व समिस्थूलाभिम विराट दी एकता, दृष्टि समि में एकता पहले कही गई अनु और की जैसे हिरणिगर्भ व्यस्टिमा तेजसव समि सूक्ष्म अभिमानी हिरण्य गर्भ ये दोनों की एकता अनुक्तम अभेदन वक्तव्य अभेदन नहीं कहा गया है तो कहना है इधानी उपनिस्थिति कथन करते हुए भगवान भाष्यकार तेजो हिरण्य गर्भ हो तेज हिरण्य गर्भ है एक व्य अभिमान एक व्यस्ती अभिमान समी केवल अभिमान के कारण वस्तु तो उपाधि एक व्यस्ती लिंग सर्ज अभिमान तेज समस्त लिंग सर्ज अभिमान हिरण्य गर्भ सेना वर्ण जैसे एक एक के नाम सैन्य होता है पूरा कुसेना एक एक वृक्ष सबको मिला करके वर्णा नाम हो जाता तथेतुम्वाद मन मनोभि मनोपाधि हिन्दर्भ सेमोनिष्ठ मन मन निष्ठा मनोनीष समीम स्थित समीम स्थित समिमनोपाधिक से तो उसमें अभिमान करने वाले उसमें स्थित तह जैसे हिरनगर्भ तदगत तेज से हिरनगर्भर भी एकत्री किंच हिण्यगर्भ क्रियाशक्ति क्रियाशक्ध लिंगात्मतया प्र हिण्यगर्भ से लिंगात्मतया प्रद्धवाद हिण्यगर्भ लिंगत्म लिंगशिंग आत्मतया लिंगस्य आत्म से हिण्यगर्भ प्रसिद्ध क्रियाशक्तिपाध क्रिया शक्ति क्रियाशक्ति यूध स उ उपाधि क्रियाशक्ति क्रिया क्रियाशक्तिप्रिया क्रियाशक्तियात्मक उपाधि क्रियाशक्ति काले उपाधि उपाधि के कारण लिंगात्मक प्रसिद्ध है लिंग शरीर तरह से सामनासुच् मनसा स अभेदाव सूचि लिंग मनोशक्त तथे शक्त सहकर्मेटी लिंगम से संसारिना <coughs> लिंगो मन एक मन से अभेदा हिण्यगर्भव के उपाधि मन के साथ अभेद मनो निष्ठ से तेजस से युक्त हिण्यगर्भतम मन अभिमा तेजस व्यक्ति मनो अभिमा तेजस हिरण्य गर्भ के साथ एक लिंगम लिंगम मन लिंगमान गया समान है लिंग मन लिंगमानी समस्या है संसारिना संसारिना मानो लिंगम लिंग शरीर के अंदर मन है तो लिंगमान कहा करके जो लिंग हिरण्य गर्भ है लिंगात्मा लिंग शरीर के आत्मा वही मनो कहा गया समानिक किंच पुरुषस्य हिरण्यगर्भस्य हिरण्यगर्भो मनोमयश्रवण विशेष्यगर्भिगम तेजस हिण्यगर्भर मनोमय पुष विशेष हिण्यगर्भ से हिण्यगर्भ पुषे जीव तत्व तत्व मनोमय प्रधान मनोप्रधान तनिष्ठ मनोनिष्ठ जैसा हीरानी गर्भ हो मनोपाधिक मनोवृष्टि अभिमानी जैसा हिरा गर्भ होगा मनोमय मनोमय पुरुष पुरुष को मनोमय का प्राण से प्रागुप्त अव्याकृत आक्षिपति प्राण को अव्यकृत के साथ एक कार्य है में है इसके क्षेप करता हैदात्मका व्याकृत है, ना है प्राण नाम से व्यात है स्थूल है सुसूपात्मका कर्ण सुसुत्यवस्था में कर्णसो प्राणी ना चलता है तो व्यात कथम तो अभ्यकृत प्राण के साथ अव्यकृतता अव्यकृत एक तो गया तो प्राण अव्या कैसे होगा ठीक है ही नाम रूप से व्याकृत है नाम रूप वाला है तब तो व्यापार से पार्श्व स्थिर अति स्पष्ट दृष्ट था प्राण व्यापार कोई पार्श्व में से तो लोग देखते प्राण व्यापार प्राण चलता है ुते व्याकृत हैीक्षता है आक्षेप किंत अवस्थायाद कर्ण प्राणात्मकांद्रिय प्राणात्मक प्राणविन हो जातेमक प्राणमिलिनो जाते जाते ते, ते चुर्भागा तो एक से अभवन, तो से क्या प्राण से भवन प्राणी के रूप सब हो गए प्राणात्मक हो जाते हैं और तो भी व्याकृत जब व्यादि हुआ तो प्राण व्याकृत होना चाहिए कारण के लय अधिकरण है अतोपि कार्तिक का का इंद्रियों के लय का अधिकरण प्राण हुआ इंद्रियूल है ऐसे कामी ुक्ता हैदात्मका कर्णी इंद्रिय होते ही तो व्याकृत उत्तर न्याय प्राणस अव्याकृत प्राण अव्या होना चाहिए व्याकृत है अव्याकृत प्राणात्म सुप्त अवस्थान अयुक्त निगम है प्राण रूप से रहता है अव्याकृत प्राण रहता है ऐसे जो कहा गया वो ठीक नहीं इसे निगम करता है पूरा पशी कथम अव्याकृत था गया सिद्धांति एक लक्षण एक्लक्षण तो अव्याकृत प्राणा एक तो उत्तर एक लक्षण तो एक, तो एक, तो एक, तो एक तो ही लक्षण है लक्षणम तो एक लक्षण एक अव्या प्राण इसलिए एक एक उत्तर मैष दूसर अव्याकृत देश काल कालपरछेदून्य देश काल संसूप दृष्टिया तथा संस्कृत पुरुष की दृष्टि से प्राण भी देश काल परिचे शून्य संस्कृत पुरुष की दृष्टि से काल को सुहा नहीं होता है नहीं संस्कृत उसकी तत्कालीन से में प्राण देश आदि से वाला ऐसा तो ज्ञान नहीं होता है इसलिए दोनों में देश काल परिचे शून्य तो एक लक्षण हुआ तथा चक्षणा विशेषा एक लक्षण अभ्याच प्राण एकतम एक है तस् प्राण तस्य प्रति प्राण आयम इति देश परेद अज्ञा होता है एक तो भावा तो एक नहीं हुआ प्राणदेश पर न भान होता है न प्राण से अवैक आशंक्य ब्राह्मण अव्याकृत नहीं है इत्या आशंका करके खाते यद्यपि य सभी व्यातता है प्राण से प्राण अभिमन अयम अभिमन करीय तो प्राणस व्याकृत वा तथा पिंडपरिछिन्न विशेषाभिम विरोध निरोध प्राणीभवती अव्याकृत एवं प्राणसरी में पिंड परिचन्न विशेष पिंड परिचन्न विशेष जो होता है उसे अभिमान का प्राण सुश्रुति परिच्छन अभिमान, अभिमान जो परिचन्न अभिमान करने वाले है उनका सुश्रुति अवस्था में प्राण अव्याकृत है क्योंकि सुनो पिंड परिचन्न अभिमान नहीं रहता है परमता मध्ये प्रत्येक मना सही परछिन्ना मना अभिमान, अभिमान, अभिमान तो करते हैं प्राण से यद्यप व्याकृतता किश्रुतव पिंड के साथ पर पिंडन परछि ये विशेष विशेष कार्य देव तम पिछड़े अभिमानीरता है भेद विषय विषयक ये प्राण ये तरोध निरोध सुविस्था में नहीं भगवती प्राण में हो जाता है इसलिए प्राण अव्या प्रतिबुद्धदृषा विशेषा तेनालीर व्याबुद्ध जागृत जागृत ये दृष्टि से विशेषा विषयकत व्यात किसा उसमें परीक्षता है इसलिए अव्याद्धम अवरुद्ध अव्याण प्राण अव्या कोई विरुद्ध नहीं विशेष निरुद्धे विशेषाभिमि प्राण से अव्यात का निरोध अभिमान के प्रलय हो, हो जाने पर लय हो जाने पर प्राण अव्या कहा आशंका यथा प्राण लय परिचन्ना प्राण अव्या तथा प्राण अभिमानी अविशेष आपत्तु अव्याकृतता सामान प्रसवीआम च एक अव्याकृत आवश्यक तो है यथा प्राण लय प्राण का लय हो जाने पर मरण हो जाता है परिच्छन ना अभिमान नाम प्राण जो देश ये पिंड परिच्छन अभिमान करने वाले प्राण जो लय समाप्त तो हो गया मरण हो गया तो फिर अव्याकृत हो गया कि पिंड में परिच्छ नहीं रहा इसी प्रकार प्राण तो अभिमानी ना अभिमान करने वाले का भी हो में गया होने से सामान्य पिंड परिच्छेद नहीं रहा इसलिए ये अव्याकृत समान भी पिंड परिच्छेद नहीं होने से अव्याकृत समान है प्रसव विजात्मक तथा अध्यक्ष एक अभ्याकृत आवत्त प्रसव का, प्रसव का बीज कारण तो का बीजात्मकृता एक ही अवस्था, अवस्था में ठीक ठीक है, है परिचन्ना प्राणालय मरणम देह पिंड में परिच्छना करने वाले उनका प्राणल मरण मृत्यु होने पिंड के साथ संबंध समाप्त तो हो जाता है फूल शरीर में अभिमान पिंड में अभिमान जिस प्रकार तथे प्राण अभिमानी में भी प्राण अभिमान करने वाले में भी जागृत तो सपन अवस्था में अभिमान होगा तब अभिमान निरोध है ना सुश्रुति तो अवस्था में अभिशेषा प्रति सुश्रुति तो तो मरण होने पर अव्यकृत होता है ठीक इस तथा विशेषाभिमान निरोध है प्राण से अव्याकृत प्रसिद्ध पिंड विशेष अभिमान नहीं रहने पर प्राण अव्या हो गया मरण के बाद प्रलय काल में आधिदीक अव्या जगत ही जगत प्रसव का बीज तर्य बीजे कारण तेदम तरी पद रूप्यामे व्याक्रीयतःमिक जो कुछ दिखता है तब बीज अवस्था बीजावस्था तरीपत काल में अव्याकृत तो थी नाम रूप से व्यात तो नहीं था प्रसव बीज कारण रूप था आगे सृष्टि जो होती नाम तो नाम रूपाभ्या में तो नाम रूप से व्याकृत हुआ इस कही गयी जगत प्रसव बीज अव्या तथा तो प्राणाख्यम सुसूप जागरित तो स्वप्न बीज अवस्था में जागृत स्वप्न अवस्था का बीज है कारण रूपाध्याव प्राण रूप में रहता है जागृत स्वप्न फिर उससे ही उत्पन्न होते कार्य प्रति प्रसवीज रूपत्व अविशिष्ट हो गये हु। कार्य में सृष्टि के पहले जगत के जगत के प्रसव नाम रूप प्रसव बीज काले में जागृत अभ्यकृत में नाम रूप प्रसव का बीज कारण कार्यम प्रति प्रसव बीज रूप अभिशिष्टम बराबर उभय प्रान, प्राणुति में प्राण और अभ्य लक्षणा विशेषाथ अभिशेषाथ एक लक्षण हमसे अभ्याकृत प्राण और एकत्व तो से प्रसिद्ध रिता अभ्याकृत प्राण एक ही प्रसव बीजात्मक दोनों में बराबर है सामनम अनुकर्षा चकार दिया समाना सामना प्रसव बीजात्मकत्व चम च के, के लिए सामना अनुकर्षण करने के लिए उपाधि स्वभाव आलोचना सुसुप्त व्याकृत और अवेदम अविदाय उपाधिकै प्राण सुश्रुति के स्वभाव आलोचना करके दोनों में एकत्र कहा गया सुत अव्या अवेदम अभिदाय उपही तो स्वभाव आलोचना उपाधि युक्त तो तो उसके स्वभाव आलोचना करने पर भी अवेदमा सुश्रुता तो और अव्या तद्यक्ष अव्याकृत अवस्था सुश्रुतिवस्था में सुश्रुतावस्था का दृष्टि और प्रलय काल में अव्याकृत अवस्था का दृष्टि एक ही अव्यावस्था अव्याकृतावस्था अव्या अव्यातायां अवतिषति अव्या अव्याकृत अवस्था में स्थित अव्यावस्था सुश्रुतावस्थ एक अव्याशत में तोर उपहरी स्वभार आध्यात्मिकदैविककोर एक अधिष्ठाता सिद्धा अव्याकृत अवस्था चैतन्य ईश्वर अव्याकृत अवस्था में ससोतावस्था प्राज्ञ उपहहीत स्वभावो आध्यात्मिकदैविक मे आध्यात्मिकाज्ञ अतिदैविक अव्यार एक अधिष्ठाता सिद्धत चैतन्य पदार्थे अधिष्ठाता सखी अथो तो भी तेर एक उपहित दोनों एक है एक करके अव्याम विशेषण युक्त इसलिए अव्याकृत आत्मकुप्त में जो विशेषण युक्त परिच्छनाध्यक्ष एक पूर्वोत्तषण पहले विशेष निध्या एक ही भूत प्रज्ञा न करना है जो प्रामाणिक उपकरण हो जाएगा परीक्षण अभिमान वाले में अध्यक्ष नाम चौधरी तो तो तो ते के साथ में एक हो जाते हैं क्योंकि परीक्षण अभिमान नहीं रहता है परीक्षण का अध्यक्ष तो नहीं सामान्य का अध्यक्ष साक्षी रूप इसलिए जो विशेष निध्याय एक ही भूत प्रज्ञा संभव है यद्यपि यद्य विशेष अनिव्यक्ति इति विशेषणित पहले एक ही जो कहा गया है विशेष की अभिव्यक्ति नहीं होती जैसे अंधकार में घटपट आदि वस्तु होने पर भी भेद की अभिव्यक्ति नहीं होने से एक हो गया कहते हैं ठीक इसी प्रकार विशेष की अभिव्यक्ति नहीं होने मात्र से एक ही वस्तु तो एक होता है ना विशेषण का प्रतिबाद ने तथापि पर नाम उपाधि प्रधान नाम तथ्य तत्व अध्यक्ष नाम से उपता नाम अभ्याकृत पिंड परिचन्न अभिमान करने वाले, वाले। उपाधि प्रधान नाम तो तो तो अध्यक्ष नाम से उपाधि को लेकर के उपाधि का अध्यक्ष को लेकर के उपहिता नाम उपाधि प्रधान होगी उपाधि एक प्राण एक अभ्याकृत और अध्यक्ष सिद्धातु उपहुत प्राज्ञश्वर अव्याकृत नहीं अलग अलग व्यक्ति जितने उपाय है प्राज्ञा सब प्राज्ञा अव्यकृत के साथ एक ही कारण है व्यक्ति परिच्छेद में अभिमान नहीं रहता है इसी सुश्रवस्था का दृष्टा अभ्यक्ष अभ्य के साथ एक ही तो प्रागुत्व विशेष एक ही उत्तर प्रज्ञा ने गण विश्व दिया तो जाएगा प्राज्ञा किंच देवर अधिकम प्रत सद्भाव एक हेतु युक्त अव्याम विशेषण सश्रुत में प्राजी है तो दृष्टिया तो वही प्राणात्मक अव्या इसमें विशेषण योद्या है विशेषण सौ गण एक पूर्वोत्तम विशेषण एक ग्रंथगत आदिश्पन्न आदि विशेषण विशेषण भी सामने तस्तुति सत्चेत अध्यात्मेख प्राण शब्द से पंचवृत्तो वायु विकार रूढ़ न अव्यारुदे प्राण शब्द तो प्राण से वृत्ति वाले वायु विकारा दान समान इसमें रूढ़ प्रसिद्ध है अव्याकृत को विषय नहीं करेगा प्राण शब्द अव्याकृत विषय को नहीं होगा क्योंकि रूढ़ी प्रसिद्धि का अव्याकृत से प्राणशब्द प्राण शब्दों से प्राणशब्द प्राणशब्द प्राणशब्द का, का, तो का थी। अर्थ के अव्या प्राणशब्द से प्राणशब्द का प्रयोग होता है वाय प्राणी ठीक है अनेत्रे सौत प्रयोगवशा अव्याकृत विषय प्राणशब्द से युक्त पैरहती सिद्धांति कह ये प्राणशब्द प्राण से वाले समान में प्रसिद्ध किंतु प्रयोग प्रयोग प्रयोग प्रयोग के के कारण अभ्याकृत अर्थक प्राण प्राण शब्द परिहार करता है प्राणबंधन मी संयम श्रोते प्राण बंधन संयमन मन मनोपाधिक जीव प्राण प्राण तो है ब्रह्म प्रयोग विषय वाक्य चांद की माया ब्रह्म में ही प्राण शब्द का प्रयोग किया गया न अव्या अव्याकृत विषय तुक्त प्रकरण विरोध आचार अच्छा। पूरा किसी कहता है तो के लिए किया गया प्राण बंधन में माया विशिष्ट शुद्ध ब्रह्म विषय को तो शुद्ध ब्रह्म का प्रकरण नहीं तो प्रकरण का विरोध होगा ऐसा आशंका करता है पूरा किसी नदैव समय प्रकृतम सद ब्रह्म प्राण शब्द वाच्य सदु संगरी आसित एकमे द्वितीय अद्वितय ब्रह्म का प्रकरण है प्राण बंधन मान में प्राण सब अद्वित ब्रह्म को कहेगा प्रकरण से ब्रह्म विषय थे ब्रह्म विषयक प्रकरण तो है कि ब्रह्मण सलक्षण से सबलत्व अंगीकारा शब्द है लक्षण जिसका सलक्षण से ब्रह्मण सब ब्रह्म विषयक सबलत्व अंगीकारा सवल चित्रित सबले सबल शब्द का चित्रितबल श्याम छो किमें अनेक काम मिश्रित होने से ब्रह्म लोक सबल शब्द का है तो सबल त्वंगिकात विशिष्ट उपाधि विशिष्ट लक्षण सबल माया विशिष्ट ही अस्म वाक्य तथे प्रयोगा विशिष्ट उपाधि विशिष्ट में ही प्राणश प्रयोग किया प्राणशब्द प्रयोग युक्त तस्वीर विशेष माया विशिष्ट हो जाने से अव्याकृत विषयक हो जाएगा ब्रह्म में प्रयोग किया गया कि काम युक्त होने से सब लोग सबल ब्रह्म ब्रह्मा सत ब्रह्म लोक में कहा गया विशिष्ट के लिए तो यहाँ शुद्ध ब्रह्म है <coughs> बीजात्मक तो अभिपमात् सत ब्रह्म है और बीजात्मक है बीज है कारण शुद्ध ब्रह्म में बीजात्मकत्व तो नहीं वो तो माया विशिष्ट में ये बीजात्मक तो अभिभगमा सत ब्रमण बीजात्मक तो ये संग्रह संग्रहवाक्य संक्षेप से कहा गया इसका ही विस्तार आ यद्यप्राणशब्दवाक्य सदस्य समयग्रे आसी ये उपक्रम आया सद्र ब्रह्म श्रुति के द्वारा प्राण शब्द से कहा गया तर तथा तो श्रुति में कहा गया तथा तो जीव प्रसव बीजात्मक अपरित्यज्य प्राणश्दवाच्य सत सत्शवाच्य जीव प्रसव बीजात्मकत्व प्रसव बीजात्मक जीव प्रसव उत्पति के बीजात्मक ब्रह्म कारणात्मक वह बीजात्मकत्व कारणात्मक उसको त्याग नहीं करके कारण तो विशिष्ट में प्राणश्दवाच्यम सत प्राणशवाच्य सत्म कारण्विष्ट सब्दवाच्य था उसको ही सब्य में इसमें। जीव, जीव प्रसव बीजात्मक तो जीव की उत्पत्ति का बीज जीव शब्द यहाँ कार्य जात उपलक्षण सर्वस्व कार्य जात उपलक्षण केवल जीव के प्रसव नहीं सारे ब्रह्मांड सर्वत कार्य का प्रसव होता है उत्पत्ति उसके बीजात्मक है कारणात्मक है प्रकरण वाक्य और उभयर अपनी परिशुद्ध ब्रह्म विषय से कहा एक सदैव समय प्रकरण ही पर वाक्य हो गया बीजात्मक प्राण बंधन समय मानी वाक्य तो दोनों परिशुद्ध ब्रह्म विषय को क्या है इस आशंके परिशुद्ध से ब्रह्म शब्द प्रवृत्ति निमित्त अगोचर होता शुद्ध ब्रह्म शब्द प्रवृत्ति निमित्त का अगोचर शब्द प्रवृत्ति का निमित्त शुद्ध ब्रह्म में नहीं शब्द प्रवृत्ति का निमित्त कहीं जाती होता है कती है गौ आदि प्रयोग करने के लिए गोत् घट आदि जाती और शब्द प्रवृत्ति का निमित्त गुण होता है नील चित्र आदि करने के लिए प्रवृति नि्त गुण होता है और कभी होता है क्रिया पाचक पाठक कहानी क्रिया करने वाले को कहा जाता है कभी होता है संबंध दंडी धनी दंड आदि के संबंध प्रयोग किया जाता है शब्द प्रवृत्ति के निमित्त तो कोई एक भी शुद्ध ब्रह्म में नहीं है निर्विशेष ब्रह्म है इसलिए तत्व शब्द वाच्य तो अनुभव शुद्ध ब्रह्म तो किसी शब्द का वाच्य नहीं है एवं इतिहास इसलिए शुद्ध ब्रह्म वहा नहीं तो ब्रह्म का नहीं वाक्य भी नहीं ब्रह्म भी का। भी शुद्ध ब्रह्म निर्भिजय एक द्वितीय कहकर के सृष्टि का कारण उसको कहा गया निर्भिजय रूप कहे बीज रहते कारण रहते शुद्ध रूप कहेंगे ऐसा ब्रह्म तो क्या करना चाहे नेत ने यथो वा से निवर्तन थे अपराप्य मन सा अन्न अन्य विदिता श्रुति में कहा न सत्य ना प्रवक्षण करके शुद्ध का उपदेश किया जाता है इसलिए निर्विजय नहीं न केवल निरुपाधिकम निर्विशेषम ब्रह्म वाह मनस्य रघुचरम इतनी श्रुति निर्धारित है कि स्मृतिर भी निरुपाधिक निर्विशेष ब्रह्म वाह मनस्य रघुचरम यथोह सेवर्त अ मनसा ये अभीति प्रमाण से निर्धारित निशे नहीं स्मुतिय स्मुतिय गीता मैं न सत्तत नीतामे किति बीजभूत अज्ञानरहित शुद्ध अस्करण ब्रह्म विवशिता चेतने कार्यवर्गे कार्य बीजभूत अज्ञान रही तो उनसे शुद्ध होगा शुद्धत्व मतलब अज्ञान रही तो शुद्ध ब्रह्म यदि अस्वीन प्रकरणित मानेगे ब्रह्म तभी सता सम्य तथा संपन्न भवती शुद्ध ब्रह्म कहेंगे सु तो अवस्था में शुद्ध ब्रह्म के साथ एक होंगे क्योंकि कहा गया सता सम्यत संपन्न भवती शब्द ब्रह्म के साथ एक हो जाता है वस्तु तो सता सम्य जो गया है माया विदित अज्ञान अज्ञान तो ब्रह्म में एक होता है तभी सुश्रुति से उत्थान होता है यदि बीजात्म तो नहीं होकर के अज्ञान माया नहीं रहे शुद्ध ब्रह्म के साथ एक हो जाए तो फिर कारण नहीं रहा तो आगे सुश्रुति से उत्थान नहीं होना चाहिए जीवानाम सत्प्राप्ति प्राप्ति सत्प्राप्ति सत अवस्था में सद ब्रह्म प्राप्ति कही गई ब्रह्मित से शुद्ध थी यदि सुश्रुति अवस्था में सदब्रह्म से एक हो जाए सुश्रुति तत्र ना नाम नाम एक एक ही के साथ एक हो ब्रह्मे हो गए, गए, पुनरुत्थान इससे सिद्ध होता है सुश्रुति समय तथा नवती और माया विशिष्ट अज्ञात ब्रह्म में एक होता है तेरह सबलमे ब्रह्म अत विवशित छबर ब्रह्म विवक्षित विशिष्ट विशिष्ट निर्वीजतः सती लीना समुत प्रथान यदि के साथ में प्रलय अवस्था में तो पुनरुत्थान नहीं होना चाहिए सुश्रुतिया शुद्धे ब्रह्मी संपन्ना सुरश्रुति के समय में आरंभ में शुद्ध ब्रह्म में एक यदि हो गए तो फिर जागृत तो अवस्था में नहीं आना चाहिए पुनरुत्थान यदि एक होकर पुनरुत्थान मानेंगे तो इस प्रकार मुख्य बाद फिर जन्म हो जाएगा अनुपति अनु पुनरुत्पत्ति प्रसंग शुति में शुद्ध ब्रह्म के साथ एक हो करके फिर यदि होता है <coughs> तो मुक्ति होने के बाद शुद्ध ब्रह्म के साथ एक होकर जन्म हो जाएगा पुनरुत्पत्ति तो प्रसंग तो फिर मुख्य क्या सिद्धवा नेशान पुनरुत्थान हेतु पूरा पीछे मुक्त जो होगी हेतु नहीं रहा तो पुनरुत्थान क्यों होगा तो पुनर क्यों होगा नरे पुनरुत्थान हेतु भाव से तुल्यता यदि हेतु अभाव अज्ञान नहीं रहने से मुक्ति के बाद पुनर्जन्म नहीं होगा तो सुसुक्त यदि शुद्ध ब्रह्म में एक हो जाए अज्ञान नहीं रहे तो फिर हेतु नहीं रहा ज्ञान तो पुनरुत्थान नहीं होना चाहिए मुक्ति में तो अज्ञान रूप कारण नहीं है सुरशुति में अज्ञान रूप कारण है तभी पुनर्जन्म होता है नहीं तो बीज अभाव अभी से था बीज का अभाव बराबर हो जाएगा सुरश्वती प्रलय में मुक्ति में तो मुक्ति के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है तो सुश्रुति के बाद ही पुनर्जन्म नहीं हो या सच तो नानू अनादि अनिर्वाच्य संसार से बीज नाते नायक अज्ञान रूप कारण नहीं मानते बीज ईश्वर तो निर्मित कारण उपाध्यान कारण परमाणु आदि जगत बनता है और जो अज्ञान अज्ञान कहते नायक अज्ञान का ज्ञान का प्राग ज्ञान होने के लिए पहले उसका अभाव रहता है कोई भी कार्य होने के पहले उसका प्राग भाव रहता है उसको ही आप ज्ञान कहो और अलग कोई भाव रूप अज्ञान अनाधिकार से अनिवार्य अज्ञान अनिर्वाच्य वो सत्य नहीं असत्य नहीं वह नहीं इसलिए अनिर्वाच्य कहते तो भाव नहीं अभाव नहीं अनिर्वाचित शब्द से कहते नाय के लोग कहतेगभाव रूप होना चाहिए अतिरिक्त तो कोई नहीं संसार से बीज भूतम लागती वो यदि ब्राह्मण विशेषण होती अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म को अज्ञान ब्रह्म अव्याकृत कहा जाएगा अज्ञान ही अनादि अनिर्वाच्य कोई है ही नहीं तो अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म कैसे होगा अज्ञान विशेष कहां से आएगा अग्रहण मिथ्या ज्ञान तमाम अज्ञान शब्द अज्ञान शब्द से यह तो अग्रहण ग्रहण के भाव को अग्रहण कहेंगे ग्रहण ज्ञान ज्ञान के प्राघाव को अग्रहण कहेंगे अथवा कहीं कहीं अज्ञान शब्द से मिथ्या ज्ञान ब्रह्म ज्ञान को कहेंगे ब्रह्म ज्ञान हो गया उसको कहेंगे अज्ञान विरुद्ध ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के संस्कार उसको शब्द कहा जाएगा कहीं संशय तो को कहते हैं ज्ञान दाह बीज अभाव ज्ञान अना के प्रसंग बीज कारण को यह है ब्रह्म में जो की ज्ञान से उसका होता है ज्ञान दाह्यम बीज यदि नीज का अभाव होगा ज्ञान का क्या प्रयोजन ज्ञान अनर्थक हो गया ज्ञान क्या करेगा ज्ञान तो नष्ट करेगा प्रकाश अंधकार को नाश करता है ज्ञान होने पर अज्ञान की निवृत्ति है इसके निवृत्ति उनसे से मुख्य होता है नहीं तो ज्ञान अनर्थक हो जाएगा अज्ञो हम इतना अज्ञानम अपरोक्षम अग्रहण ग्रहण प्राभाव से अज्ञो हम मैं अज्ञानी हूँ तो दुख समर्थम न जाना ये अज्ञान का अपरक्ष होता है अज्ञिव कुटस्थम जाना प्रत्या जाना कुटस्थम अज्ञिम अज्ञानम अपरोक्षम के ग्रहण होता है अपरक्ष ज्ञान का विषय और आप उसको कहते अग्रहण होगा अग्रहण हो तो ग्रहण का प्रागभाव तो अग्रहण से ग्रहण प्रागभाव से ग्रहण के प्राग भाव को अग्रहण शब्द से कहेंगे न्याय के लोग उसका अपरक्ष ग्रहण ज्ञान के प्राग्राव का अपरिशन नहीं होगा ज्ञान के के साथ इंद्र का, का तो होगा होने पर ही प्रत्यक्ष हो नहीं होगा इंद्रिया सनिका ज्ञान के प्रागव के साथ इंद्र का शनि नहीं होगा ज्ञान का, हो का प्रागव आत्मा में हो उसके साथ नहीं हुआ तो प्रत्यक्ष और कहीं कहीं ऐसा कहते हैं ना कि लोगों आत्मा के साथ मन का सनिकोता सही होता है प्रार्थना में विशेषण है अभाव ज्ञान अभाव तो मन संयुक्त विशेषणता संबंध यदि विशेषणता विशेषता से, से संबंध मान करके प्रत्यक्ष हो जाए तो पर्वत में बनिका भी प्रत्यक्ष हो जाएगा चखी संहित पर्वत पर्वत में विशेषण बनी संयुक्त विशेषणता संबंध से बनिका भी प्रत्यक्ष हो जाए ऐसा तो नहीं होता है तो विशेषण आत्मा में ज्ञान अभाव संयुक्त मनुस आत्मा संयुक्त विशेषणता शनि का अभाव का ज्ञान अभाव का प्रतीक ऐसा नहीं होगा ऐसा होगा तो बहुत का प्रत्यक्ष हो जाएगा इंद्रिया संयुक्त है संयुक्त विशेषणता से पर मा प्रत्यक्ष हो जाए शनि स्वभाव और अभाव अनुपलब्धि प्रमाण से ज्ञान होता है मीमांसा का लोग मानते हैं माई का लोग तो का प्रत्यक्ष होता है <laughs> उसका खंडन करते अभाव के साथ सन्निकर्ष नहीं तो प्रत्यक्ष कैसे होगा मीनाक्षा के लोग भी मानते कुमार खंडन किया प्रत्यक्ष नहीं होगा अनुपलब्धि प्रमाण होता है अनुपलब्दी गुपलब्धि एक प्रमाण है नुआई के लोग भी अभाव का प्रत्यक्ष मानने वाले भी अनुपलब्धि को सहकारी कारण मानते भूतरे घटोना घट अभाव का प्रत्यक्ष कहते हैं घटभाव का प्रत्यक्ष कहने वाले न्यायिक लोग भी वहां अनुपलब्धि को सहकारि कारण मानते संबद्ध विशेषणता होने पर भी अनुपलब्धि अनुपलब्धि योग्य अनुपलब्धि इसलिए अंधकार में घटभाव का प्रत्यक्ष नहीं होता न्यायिक होगा नहीं तो वहां भी अभाव प्रत्यक्ष होता है अनुपलब्धि है फिर योग्य अनुपलब्धि योग्य अनुपलब्धि को सहकारि कारण न्यायिक लोग भी मानते है अभाव प्रत्यक्ष के लिए जो सहकार से अनायक को इष्ट है योग्य अनुपलब्धि उसको इसके अलग प्रमाण मानना प्रत्यक्ष सहकारी मानना प्रत्यक्ष नहीं होता है शनि इसलिए योग्य अनुपलब्धि जिसको सहकारि कारण रूप मानते हैं नायक लोग उसको मीमासा लोग का वेदांति भी ये अलग प्रमाण है अनुपलब्धि प्रमाण से यह होता है अनुपलब्धि का मित्व अभाव से भ्रांति संस्कार अभाव इतर कार्य भ्रांति ज्ञान अभाव नहीं भ्रम का संस्कार भी अभाव नहीं उपादान अपेक्षा अभाव के लिए कोई उपादान कारण जरूरत नहीं ध्वंस है अभाव उसका कोई उपादान कारण समवा कार्य नहीं है किन्तु भाव जितने पदार्थ है अभाव से भिन्न है उसका कार्य तो उपादान कारण होगा ध्वंस कार्य उसका कोई समवाय कार्य क्योंकि अभाव रुके अभाव से भिन्न जितने कार्य है सबका उपादान कारण साम होता है तो ये भ्रम संस्कार भी अभाव से भिन्न कार्य होने से उपादान अपेक्षण उपादान कारण की आवश्यकता है और आत्मान से केवल हेतु शुद्ध आत्मा उपादन कारण नहीं हो सकता है तद तो उपादान अनादिज्ञान सिद्ध तो भ्रम ज्ञान संस्कार का उपादान कारण रूप से अज्ञान सिद्ध होगा शुद्ध आत्मा नहीं हो सकता नाय है आत्मा को आत्मा शुद्ध है वो केवल ही कारण नहीं हो सकता है यज्ञ दत्त प्रमा प्रमा, प्रमा, प्रमा प्रमा यथार्थ अनुभव यज्ञ दत्त एक व्यक्ति उसकी जो प्रमा है यथार्थ अनुभव वो दृष्टान्त उसमे हेतु देखो प्रमात्म हेतु है हेतु क्या है परमात्मत्त की प्रमा में प्रमात्व हेतु रहेगा प्रमात्तु हेतु में हेतु की जो प्रमा है वो देवदत्त में रहने वाले प्रमा का प्राग को नष्ट नाश करेगी करे यज्ञ में प्रमा है यथार्थ अनुभव यज्ञ जो यथार्थ अनुभव प्रमा है वो देवदत्त निष्ठ प्रमा के प्रागाव का नाश करेगी क्या yes उससे अपरित नाश करेगीश करेगी यज्ञ दत् की प्रमाण देवदत्त प्रमा प्रागह का नाश करने वाले नहीं है उससे अप्रीत यज्ञ दत्त अनिष्ठ प्रमा के प्रागाव का नाश करेगी या नहीं यज्ञ दत्त की प्रमाण नाश करेगी यज्ञ दत्त अनिष्ठ को प्रमा प्रमा प्राग का नाश करती ना लोग मन से घटो प्रागाव नष्ट होगा तो यज्ञ दत्त प्रमाण जिस प्रकार देवदत्त निष्ठ प्रमा प्राघाव से अतिरिक्त एक प्रागाव को नाश करती है नहीं नाश अनादि प्रागाव अनादि है यज्ञ दत्त प्रमाण देवदत्तनिष्ठ निष्ठ प्रमा प्राघाव से अतिरिक्त अनादि का निवर्तिका है अनादि निवर्ति निवर्तिका है यज्ञ दत्त प्रमा यज्ञ दत्त प्रमा देवदत्तनिष्ठ प्रमाप्राग से अतृत अनादिका अनादिवर्तिका है यज्ञ दत्त प्रणाम हेतु रह गया प्रमात्व साध्य रह गया देवदत्तनिष्ठ प्रमा प्राग अतरित अनादिवर्तव यम यज्ञ दत्त प्रमा में चैत्र प्रमाणी मैत्र प्रमाणी देवदत्त प्रमा प्राघाव से अतिरिक्त अनादिवर्तकम है यानी चैत्र मैत्र राम आदि जितने व्यक्ति ले लो सबके प्रमा को दृष्टान बना सबके दृष्टान प्रमाणी हेतु रोग प्रमा ये प्रमात्तम तत्र तत्र देवदत्तनिष्ठ प्रमा प्राघव अतिरिक्त अनादिवर्तकत्व गया देवदत्त की प्रमा में भी प्रमात हेतु रहेगा प्रमा प्रागर यज्ञ दत्ता प्रमा में देवदत्तनिष्ठ प्रमा प्राग अतिरिक्त अनादिवर्तकत्व रह गया ठीक है प्रमात हेतु देवदत्त प्रमा में भी है इसलिए देवदत्त प्रमा भी देवदत्त निष्ठ प्रमा प्रागा अतिरिक्त अनादि निवर्तकत्म रहेगा देवदत्त निष्ठ प्रमा प्रागह का निवर्तक तो न्याय के लोग मानते है साध्य उससे अतिरिक्त कोई अनादि का निवर्तकत्व बनना चाहिए तो देवदत्त निष्ठ प्रमा प्रागह से अतिरिक्त अनादि कौन है वही ज्ञान है देवदत्त प्रमािष्ठ प्रमा प्रागव से अतिरिक्त अनादिका निवर्तिका होनी चाहिए वही अनादि अज्ञान उस अज्ञान सिद्ध होता मा प्राग अतिरिक्त अनादि प्रध्वसिनी प्रध्वसिनी नाश करने वाले ऐसे तो नहीं रहे तो सम्य ज्ञान से अर्थवत्व समय ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा समय ज्ञान क्या करेगा अज्ञान की निवृत्ति करेगा तो समय ज्ञान का अर्थ होता है नहीं तो भ्रम ज्ञान हुआ नायक लोग मानते है ब्रह्म कोई भी ज्ञान है क्षणिक्षण वृत्ति ध्वंस प्रति क्षणिक्ञान हो तथा भ्रम ज्ञान हो योग्य विहु विशेष गुणा नाम योग्य विशेष गुण नाशत्व नियम मानते है यथार्थ ज्ञान हो भ्रम ज्ञान हो प्रथम क्षण उत्पत्ति द्वितीय में कोई विशेष गुण उत्पन्न हुआ उससे प्रथम क्षण उत्पन्न ज्ञान सुख दुखादि का नाश तृतीय हो जाता है और क्षणिक तृतीय क्षण प्रति धन हो जाएगा तो ब्रह्म ज्ञान भी तृतीय क्षण नष्ट हो जाएगा तो फिर उसके लिए ज्ञान की क्या आवश्यकता अपने आप नष्ट हो जाएगा क्षणिक भ्रांतिक क्षणिक क्षणिक ज्ञान अनिवृत्त मानने कोई जरूरत नहीं तो तृतीय क्षण नष्ट हो जाएगा और संस्कार का अनिवर्तन भी करेगा यथार्थ ज्ञान ऐसे नहीं रज में सर्व तो भ्रम हो सर्पभ्रम को डर के भाग गया आगे रज्जु ज्ञान हो गया रज्जु ज्ञान होने पर तो सर्पभ्रम तो नष्ट हो गया किंतु सर्प का जो अनुभव हुआ था तब जो संस्कार नष्ट हो जाता है संस्कार नष्ट हो जाता तो दूसरे को जाकर स्मरण नहीं करता स्मरण स्मरण करता कितने भ्रन का दूसरे बोलता इतने बड़ा सर्प में देखकर भाग बाद में देखा रजु तो संस्कार नष्ट हो जाए तो फिर भ्रांति से दुष्ट सर्प का स्मरण नहीं होना चाहिए किन्तु आगे भी स्मरण होता है रजू के लिया फिर भी साथी में धड़कन गये और स्मरण होता है इसे सर को नहीं देखा इसे सर्प होता में स्मरण करता है आदमी से सर्प जी से समझा अर्थात संस्कार का नाश यथार्थ ज्ञान से होता है नहीं ब्रह्म ज्ञान का नाथ से यथार्थ ज्ञान के नाम तो हो जाएगा संस्कार का नहीं संस्कार सबके तो भी समझे ज्ञाने क्वचित अनुभूति दस नाथ कहीं संस्कार नहीं रहेगा बहुत ब्रह्म ज्ञान होता है सबसे संस्कार रहता है स्मरण होता है ऐसा नहीं होता है संस्कार नष्ट होता है सर्वत्र यथार्थ ज्ञान होने मात्र से संस्कार की निवृत्ति नहीं होती है क्योंकि स्मरण होता है अनुभूति रहता है अनुभूति न तो अग्रहण से तो अनिवृत्त और अग्रहण न्याय लोग कहेंगे ज्ञान से अग्रहण का नाश होगा अग्रहण ग्रहण का प्रागभाव ज्ञान के प्रागभाव ज्ञान से नष्ट होगा यह नायक के ही बताते हैं घट प्राग का निवर्तक घट घट होने पर घट प्राग्रह निवृत्त होगा अर्थात घट प्रागह रहेगा आगे घाटे की उत्पत्ति होगी उसके बाद घट प्राग, गाटा गाटा प्राग का नष्ट होगा यदि घटक को घट प्रागह का अभाव क्या निवर्तक मानेंगे तो निवर्तक होने के लिए निवृत्ति के पहले रहना चाहिए प्रथम क्षेत्र घट प्रागव द्वितीय क्षेत्र घट की उत्पत्ति प्रथम क्षेत्र में पहले घट है घटक की उत्पत्ति हुई घट उत्पत्ति के बाद यदि घटक तो घट प्रागह का निवर्तक मानेंगे तो घट उत्पत्ति के बाद ही घट प्रागवाह का निवृत्ति हो अर्थात घटो उत्पत्ति के क्षण में भी घट प्राग रहे घट भी रहा है, घटक का प्रागाव रहे एक समय ऐसा नहीं होता है इसे न्याय के कहते हैं की निवृत्ति ही घट घटक की उत्पत्ति कहो प्रागह की निवृत्ति कहो एक है प्रागवाव है घाट की उत्पत्ति हुई अर्थात प्रागह नि हो गया घट की उत्पत्ति और प्रावाह का नाश एक साथ है एक ही इसलिए घट प्रागह की निवृत्ति घट निवर्तक नहीं निवर्तक मानेंगे तो घट उत्पत्ति के बाद प्रावाह की निवृत्ति हो व्यापति आएगी इसलिए प्रागह नि प्रागह नि प्राग्रह निवृत्ति घट रूपे निवर्तक नहीं इसलिए अज्ञान अग्रहण कहेंगे ज्ञान का प्रागाव तो ज्ञान उसका निवर्तक नहीं होगा अभी तो निवृत्ति अग्रहन की ज्ञान होगा निवर्तक नहीं तो ज्ञान फिर क्या करेगा ज्ञान अनु हो जाएगा नग्रहण क्षेत्र अनिवर्तित अग्रहन उसका निवर्त ऐसा नहीं क्योंकि ज्ञान निवृत्तित ज्ञान तो अग्रहण की निवृत्ति रूप है जैसे घट रात रूप है जैसे ज्ञान भी अज्ञान की निवृत्ति रूप है न की अज्ञान का निवर्तक मतलब प्राग भाव प्राग भाव का निवर्तक नहीं हाँ अज्ञान देख भाव रूप मानो तो उसका निवर्तक ये तो बनेगा अत तो ज्ञान दाह्यम संसार बीजभूतम ज्ञान संसार का बीज भूतम अनादि अनिर्वाचम ये मानना पड़ेगा ज्ञान से अर्थवत्ता है ज्ञान सार्थक के, के लिए आश्चर्य मानना पड़ेगा अन्यथा ऐसे अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान नहीं मानेगी खाली प्राग भाव कहेंगे ना एक लोग जैसे कहते तो ज्ञान ही की आवश्यकता नहीं ज्ञान ज्ञान से क्या होगा ज्ञान से नाथ से किसका होगा फलित्राक्य तो प्रकरण के ज्ञान से के से द्वारा विवक्षित नहीं शुद्ध सदैव समित मग्रास प्रकरण प्रकरण प्राण बंधन समय मन शुद्ध ब्रह्म विवक्षित नहीं फलित तस्मा सभीजाभिगम सतः प्राणेश सर्वस्वी से कारणत्व इसलिए सद ब्रह्म में कारणत्व कथन किया सर्वस्वी में जो कारणत्व किया गया ब्रह्म में सभी सभीजिप में नहीं वो अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म में ही कारणत्व है सभीजय मान कर बीज विशिष्ट बीज न सर बीज अज्ञान अनादि अनिर्वाच अज्ञान तद विशिष्ट को मान करके ही ब्रह्म में प्राणत्व और कारणत्व अर्थात अज्ञान विशिष्ट ही प्राण है अव्याकृत है वही कारण है शुद्ध नहीं ओत्र कल